पहला प्रश्न जब आप प्रवचन कर रहे होते उस समय यदि आपका मुख निरखता हूं तो शब्द सुनाई नहीं देते और शब्द सुनता हूं तो बेचैनी सी मालूम होती ऐसा क्यों शब्द का मूल्य भी कोई ज्यादा नहीं शब्द ना भी सुनाई पड़े तो चलेगा शब्द सुनाई भी पड़ जाए तो कोई लाभ नहीं मेरी तरफ देखोगे तो ध्यान बन जाएगा अगर ध्यान ठीक बन गया अगर तार जुड़ गया तो शब्द सुनाई पड़ने बंद हो जाएंगे क्योंकि शब्द सुनने के लिए भी एक बेचैन मन चाहिए उद्विघन मन चाहिए अशांत मन चाहिए उस घड़ी में तार बंधी घड़ी में निशब्द सुनाई पड़ने लगेगा वही असली सत्संग है मैं क्या कहता हूं वो सुनाई पड़े इसका बहुत मूल्य नहीं मैं क्या हूं वही सुनाई पड़ जाए तो ही कोई मूल्य बोलना तो बहाना है शब्द तो उपाय है पहुंचना तो निश्द पर है जागना तो मौन में अगर ऐसा होता हो तो शब्द की बिल्कुल फिक्र ही छोड़ दो फिर मेरी तरफ देखते रहो बंध जाने दो लौको भूल ही जाओ कि मैं बोल रहा हूं कोई जरूरत नहीं है याद रखने की शब्द को इकट्ठा करके भी कुछ पा सकोगे निशब्द में जो सुन लोगे निशब्द को सुन लोगे तो सब पा लिया मौन में ही जुड़ सकते हो मुझसे बोलने से तो टूट पैदा होती बोल बोल के तो कभी कोई संवाद होता नहीं बोलने में तो विवाद छिपा ही है सुनने में ही संवाद है, तो अच्छा ही हो रहा है चिंता मत लो, होने दो, अपने को बिल्कुल छोड़ दो उसमें और अगर परेशानी पैदा करोगे चिंता लोगे कि ये तो शब्द सुनाई नहीं पड़ता शून्य पकड़ लेता है और सुनने की चेष्टा करोगे देखना बंद करके तो बेचैनी मालूम होगी बेचैनी मालूम होगी क्योंकि महत्वपूर्ण को छोड़कर गैर महत्वपूर्ण को पकड़ते हो चेतना भीतर बेचैन होगी हीरों को छोड़कर कंकड़ पत्थर बीनते हो बेचैनी स्वाभाविक है उचित ही हो रहा है सत्संग का अर्थ ही है गुरु के पास मौन में बैठ जाना मैं बोलता हूं इसी जगह लाने को कि किसी दिन तुम मौन में बैठने के योग हो जाओगे बोलना लक्ष्य नहीं है तुम्हें समझाने को मेरे पास कुछ भी नहीं समझाने को कुछ संसार में है भी नहीं सब शब्द हैं कोरे शब्द हैं कितने ही सौंदर्य से उन्हें जमा दो पानी के बबूलों पर आए हुए इंद्रधनों से अभी है, अभी मिट जाएंगे उन्हें संपदा मत समझ लेना संपदा तो तुम्हारे भीतर है जो सुनने में ही दिखाई पड़ेगी जब मन की सब तरंगें बंद हो जाएंगी तो देखो मन भर कर देखो इसलिए तो गुरु के पास जब हम जाते हैं तो उस जाने की घटना को हम दर्शन कहते हैं दर्शन का मतलब होता है देखेंगे गुरु को उसे हम श्रवण नहीं कहते सुनेंगे गुरु को ऐसा नहीं कहते देखेंगे मन भर कर देखेंगे आकंठ भर जाएंगे इतना देखेंगे बाढ़ आ जाए देखने की इतना देखेंगे उस देखने में ही वो चिन्हगारी सुलगेगी, जिसको दादू लौ कहते जट घी लो गुरु की भागती हुई अग्नि तुम्हारी राख में दबी अग्नि को भी पुकार लेगी गुरु की ऊपर जाती हुई अग्नि तुम्हारी अग्नि को भी ऊपर जाने के लिए दिशा निर्देश बन जाएगी गहराई गहराई को पुकारेगी अंतस अंतस को पुकारेगा शब्द तो दीवाल बन जाते शब्दों की दीवार बन जाएगी तुम मुझे सुन लोगे तुम मुझे समझ लोगे और तुम मुझसे चूकते भी रहोगे ये तो मजबूरी है कि तुम अभी शून्य नहीं समझ पाते इसलिए मुझे शब्द बोलना पड़ रहा है जिस दिन तुम शून्य समझने लगोगे शब्द का आयोजन व्यर्थ है और अगर ऐसा हो रहा है कि मुझे देखते देखते सुनना बंद हो जाता है अहोभागी हो अनुग्रहित हो जाओ धन्यवाद दो परमात्मा को सुनने की कोई जरूरत नहीं देखो जी भर कर देखो दर्शन की ऊर्जा को बहने दो उसी घड़ी बंध जाओगे गुरु के साथ तुम्हारी राख झड़ जाएगी आंख तो तुम्हारे भीतर भी छिपी है राख जम गई मेरे शब्द इकट्ठे कर लोगे क्या होगा और राख जम जाएगी ऐसे ही तुम काफी ज्ञानी हो मेरे शब्दों का संग्रह तुम्हें और ज्ञानी बना देगा और ध्यान रखो परमात्मा को उपलब्ध करना कोई परिमाण क्वांटिटी की बात नहीं कि कितना तुम जानते हो परमात्मा को उपलब्ध करना गुण रूपांतरण की बात है क्वालिटी की बात है तुम सौ तथ्य जानते हो कि हजार की करोड़ इससे कोई अंतर नहीं पड़ता तुम्हारे होने का गुण बदल जाए तो तुम परमात्मा को जानते हो पंडित से कोई कभी जानता नहीं मैंने सुना है स्वर्ग के द्वार पर ऐसा एक दिन हुआ कि दो तो सीधे साधे साधु सरलचित द्वार पर दस्तक दिए तभी एक पंडित ने भी द्वार पर दस्तक दी। द्वार खुला पंडित के लिए तो बड़ा स्वागत समारंभ किया गया मखमली पायदान बिछाए गए बाजे बजे फूल की वर्षा की गई उन दो साधुओं के लिए कोई खास स्वागत समारोह न हुआ लगे उन्हें की उनकी उपेक्षा की जा रही वो थोड़े हैरान हुए जब समारोह पूरा हो गया तो उन्होंने द्वारपाल को पूछा कि बात हमारी समझ में ना आई हमने तो सदा सुना था कि साधुता की गरिमा है वहां यहां भी साधुता की कोई गरिमा नहीं मालूम होती हमने तो सुना था सरल का स्वीकार है यहां भी सरल के लिए कोई स्वीकार नहीं हमने तो सुना था जीसस के वचन सुने थे कि जो दरिद्र हो रहे अपने भीतर वे ही परमात्मा से समृद्ध हो जाएंगे हम दरिद्र होकर आए लेकिन लगता है यहां भी हमारी वो उपेक्षा है उस द्वार पालने का तुम व्यर्थ ही चिंता में मत पड़ो तुम जैसे साधु पुरुष तो रोज ही आते हैं पंडित पहली दफा आया इसका स्वागत समारंभ करना उचित है सरल चित्त व्यक्ति तो रोज ही स्वर्ग आते रहते हैं ये उनका घर है अपने ही घर कोई आता है क्या स्वागत समारंभ करना होता है मगर यह पंडित पहली दफे आया है ऐसा सदियों में कभी घटता है इसका स्वागत समारंभ उचित है तुम नाहक की चिंता मत लो तुम कितने ही पंडित हो जाओ इससे तुम ना जाओगे। सुनने से नहीं स्मृति के भर लेने से नहीं आंख के खुलने से इसलिए तो हमने भारत में तत्व विद्या को दर्शन शास्त्र कहा है सारी दुनिया उसे फिलोसफी कहती है फिलसफा कहती है और दूसरे नाम है हमने उसे दर्शन कहा है क्योंकि हमने ये जाना कि सोचने विचारने से कोई सत्य उपलब्ध नहीं होता आंख के खुलने से उपलब्ध होता है इसलिए ज्ञानियों को हमने दृष्टा कहा देखने वाले कहा सोचने वाले नहीं कहा विचारक नहीं कहा दृष्टा कहा है उन्होंने देखा है सत्य को तो अगर तुम भरपूर आंख मुझे देखते हो इससे ज्यादा शुभ और कुछ भी नहीं है। वही तुम कर पाओ पर्याप्त थे सत्संग हुआ तो मैं जो कह रहा हूं वो भला तुम्हारे भीतर न पहुंचे जरूरत भी नहीं है मैं तुम्हारे भीतर पहुंचना शुरू हो जाऊंगा मेरे शब्दों पर बहुत ध्यान मत दो तो।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 और इतनी भी स्वतंत्र नहीं जो लोग जानते हैं वे बिना किए बदलते हैं उनके पास बदलावट घटती है ऐसे ही घटती है जैसे चुंबक के पास लोहकण खींचे चले आते कोई चुंबक खींचता थोड़ी लोहकण खींचते कोई चुंबक आयोजन थोड़ी करता है जाल थोड़ी फेंकता है चुंबक का तो एक क्षेत्र होता है चुंबक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 झपट्टा देकर तुम्हारे हाथ को न पकड़ेंगे तुम्हें ही उन हाथों को टटोलना पड़ेगा वे आक्रमक नहीं वे मौजूद हैं, वे प्रतीक्षा कर रहे हैं लेकिन आक्रमक नहीं ज्ञान अनाक्रमक है ज्ञान का कोई आग्रह नहीं इसे इस थोड़ा समझ लो ज्ञान का निमंत्रण तो है आमंत्रण तो है आग्रह नहीं आक्रमण नहीं जिसने सुन लिया आमंत्रण